मरणासन व्यक्ति के निमित्त के जाने वाले कर्तव्यों को बताते हुए भगवान गरुण से भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा कि करुण व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें उसके बाद उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित दाह कर्म के पूर्व शब को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य होते हैं इस एकोदिष्ट श्राद में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहे। किंतु आवाहन अर्चन पात्रालंभन और अगवाहन ये चार क्रियाएं होती हैं उस समय पिंडदान अनिवार्य है अन्नदान का संकल्प भी, भी हो सकता है रेखाकरण प्रत्यवनीजन नहीं होता और दिए गए पदार्थ के अक्षे की कामना करनी चाहे, अक्षय उदकदान देना चाहे, स्वधा वाचन आशीर्वाद और तिलक ये तीन नहीं होने चाहे। वृद्ध के परपूर्ण घट और लोग की दक्षिण ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पंड हलाना चाहे, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन � चत्वार विश्राम स्थान काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये छह पिंड के स्थान हैं प्राणी की मृत्यु जैसे स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है उससे भूमि देवता के तुष्टि होती है द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पानथ नामक पिंड कहते हैं इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता मोतादिक गगनचार्य देवताओं का देवगण प्रशन होते हैं शिव के विस्त्राम भूत में भूत संघीय पिंड का दान होता है इसको करने से दसों दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है चिता में साधक नामक और अस्त संचय में प्रेत संघीय पिंड दिया जाता है शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तेल को और ईंधन लेकर स्मशान भूमि की ओर जाते हैं प्रतिदिन गौ अश्व पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं जिस प्रकार के मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ सव यात्रा के मार्ग में करना चाहे सवे बंधु बांधवों दक्षिण के सामने स्थित स्मशान की वनभूमि दोष रात करना चाहे, उसके बाद समसान भूमि में पहुंचकर घी से सब को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर स्थित कर, चिता चिताभूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहे। सब दाह की क्रिया के लिए पुत्राधिक परिजनों को स्वयं त्रण काष्ठ तिल घिर्त आदि देना चाहे। सूद्रों के द्वारा समसान में वहां पर सभी कर्म अपसद्य और दक्षिणा विमप होकर करना चाहिए हे गरुड़ेल शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक बेदी का निर्माण करना चाहिए तदनंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को दो भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस सब को ढक दें और दूसरे भाग को उस में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर सदनंतर सबके संपूर्ण शरीर में ग्रह का लेव करना चाहे खगेश प्राणी के मृत्य और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है अब उसे सुनो पहले बताए गए मृतस्थान द्वारा चौराहे विस्त्रामस्थान तथा काश्त संचयन स्थान में प्रदत्त पांच पिंडों का दान करने से सब में ही आवृति की योग्यता आ जाती है अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंधन के कारण उपर्युक्त पिंड नहीं दिए गए तो सब राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति बार्णन उपलेपन के द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित कर देना चाहिए तदनंतर पुष्प अक्षत आदि से क्रव्याद नाम अग्निदेव की विधि चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहे और लिखित मंत्र से उसकी प्रार्थना करनी चाहे कि तुम भूत कृत जगत्यो निस्तम्भ लोक परिपाल कहो उपसम्भार तस्मात एनम स्वर्गम नयाम्रतम उपसम्भार तस्मात कुम एनम स्वर्गम नयाम्रतम हेदेव आप भूतकृत हैं हे देव आप इस संसार के योनिसरूप और सभी के पालनहार हैं इसलिए आप इस सब का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाएं किस प्रकार करब्याद देकर विविध पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहे जब सबके द्वारा शरीर का आधा भाग उस अग्नि में तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि अस्मात् त्वमद जातौसि त्वयम् जायताम् पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इत्यादि अर्थात देव आप इसी से उत्पन्न हुए हैं यह शरीर पुनः आप में ही उत्पन्न हो गया है हमको नाम वाला यहां प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करे ऐसा कहकर तेल मिश्रित आद्या होती चिता में डालो तो हे सबके ऊपर छोड़े उसके बाद भाव विफल होकर उस आत्म जन के लिए रोनांत नहीं चाहे इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक दुख प्राप्त होता है दान क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचय क्रिया करनी चाहिए तत पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता के परिक्रमा करें कनिष्ठ कादिक्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही बहन कर, मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल देने की प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में दान देने की आज्ञा दी है ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथा अधिकार एक वस्त्र होकर अपने शिखा खोलकर तथा अप्सद्य होकर स्नान करें यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपनः शुशोसुचदद्धम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए उस समय स्नान करने पर आकर अपने शिका को बांध ले और सिदी कुसा को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथ में रखकर अंजली से telemetry जल लेकर चित्र तीर्थ से दक्षिण दिशा में एक बार तीन बार अथवा दस बार भूमि पर या पत्थर पर जल दान करें उस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को करना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमृत नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दे जा रहे इस तिलोदक से संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूं अतः इसको ग्रहण करके तुम यहां पर उपस्थित हो जाओ। हे गरोड़े, उसके बाद जल से निकल कर वस्त्र पहन कर शनान वस्त्र को एक बार निचोड़ कर पवित्र भूमि पर ब� सवदा तथा तिलान जले देकर मनुष्य को अस्त्रपात नहीं करना चाहे, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंद बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए आंसू कप को मराफा व्यक्ति भी बस होकर पीता है। इसलिए रोना नहीं चाहे, आपे तो यथासर तिक्रिया करनी चाहे, तरनंदर कोई पुराण संस्कार की अत्यंतिक को ब मृत्यु के परिजनों को मृतक के परिजनों को इस प्रकार उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करें। मनुष्य का यह शरीर केवल वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुद्धि के समान छनभंगुर है। इसमें जो सारत्त्व को खोजता है, वह अज्ञानी हैं। यदि पृथ्वी पर जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व इन प अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वहीं उन्हीं पंच भूतों में मिल जाता है, तो उसके लिए रोना क्या? जब प्रत्येक समुद्र तथा देवलोक नष्ट हो जाते हैं, तो फेन के समान प्रसिद्ध यह मर्त्यलोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएँ, पहले से घर के द्वार पर रखे हुए � तदनंतर अग्नि जाले गोबर श्वेत सरसों दूर्वा प्रवाल वृक्ष तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे-धीरे घर में प्रवेश करें जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजनों के मृत होने पर उसका दाह संस्कार श्राद्ध के अग्नि के द्वारा मरते होने पर उसको संसार भूमि में गड्डा खोलकर मिट्टी में ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधार नहीं है। जो स्त्री पति ब्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है, तो वह धर्म विधियों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ